घटक उत्पत्ति है घटका सतारे के साथ संबंध होता है घटक का सत्ता के साथ संबंध होता है लेकिन उत्पत्ति के पहले घटक पटाधि कार्य यदि नहीं है अविद्यमान है तो असत्यता के संबंध होगा कारण के साथ का के साथ तो एक साथ है कारण कार्य है असत तो उत्पत्ति के, के पहले साथ असत तो का संबंध नहीं हो सकता है पूरे शंका करता है असत के समवाय लक्षण संबंध हो नत्य का क्या संबंधी हो, तो हो सदस्य तो असंयोगी दो संबंधी एक सत्य और एक असत। ये दोनों का संयोग तो नहीं हो सकता। एक सत और दूसरे सत्य विद्यमान हो तो संयोग होगा असत का संयोग नहीं होने पर समवाय हो जाएगा सदस्य संभव है तो निश्च्य तो आप क्योंकि समवाय सम्बंध निश्च्य नित्य सम्बन्ध समवाय लक्षण अन्यतर समयतर सम्बं अभावित दोनों में से एक संबंधी के अभाव होने पर भी संबंध निश्चित होने का रहना पड़ेगा के संबंध रहेगा, दोनों में से कोई एक संबंधी नहीं होने पर भी एक संबंधी है तो समवाय है अर्थात पट की उत्पत्ति के पहले पट नहीं होने पर तो तंतु एक संबंधी होने से अन्यतः एक संबंधी पट नहीं होने पड़ेगी समवाय रूप संबंध रहेगा आवश्यकता ये शंका करता है पूर्वी ननु असोपि समवायक्षण लक्षण संबंध विरुद्ध संबंध हो जाएगा सिद्धांतिक नहीं होगा सदस्य मिथ्य संबंध अध्यक्ष तो न इतने सत्य दोनों का परस्पर संबंध कहीं बिका नहीं गया न बंध्या पुत्रादि नाम अदस्थ बंध्या पुत्रादि का असत का कहीं संबंध होता है नहीं कारण घटादी प्रागभाव से घटादी का जो प्राग है बंध्यापुत्रादि विलक्षणतया बंध्यापुत्र का तो कभी भी नहीं सब सद्भाव होता है और घटादि प्राग भाव है आगे घटा बनता है बंध्यापुत्र से विलक्षण है होने से घटादि प्राग भाव का घटोत्पत्ति के पहले घटक का जो अभाव है प्राग तो प्राग का हो जो वो प्राग भाव वो अत्यंत रूपा नहीं प्राग का कारण संबंध हो जाएगा घटाधेरे वाग भाव से स्व कारण संबंधी न बंध्या पुत्रादे अभाव से तुल्य तेती यदि विशेष हो अभाव से वक्तव्य अभाव दोनों बराबर है घटोत्पत्ति के पहले घट अभाव है बंध्या पुत्र के अभाव रूपये दोनों अभाव होने पर भी घटा आदि प्राग का, का तो कारण संबंध हो जाएगा पुत्र का कारण संबंध नहीं होगा तो घट उत्पत्ति के पहले घट के का अभाव और बंध्या होनी पड़ेगी क्या अभाव से, क्या अभाव, से अभाव में कोई विशेष बताना पड़े पड़ेगा उभ अभाव स्वभावि कस्य कारण संबंधो नित्रभाव न प्रागहाव से कारण संबंध संभव उभत्र अभाव स्वभाव अभी से बराबर है उत्पत्ति के पहले घटा भी अभाव है बंधा बंधापुत्र अभाव रुपये दोनों बराबर होने पर भी अभाव स्वभाव बराबर होने पर भी घटा भी प्रागव का तो कारण संबंध हो जाएगा इस तरह से बंधापुत्र नहीं होगा ये विशेष में हेतु अभाव कारण नहीं न प्रागभाव से कारण सम्बन्ध संभव प्रागभाव का कारण सम्बन्ध नहीं हो घटादिप्रागभाव सप्तत्व बंध्यापुत्राद ये विशेष नशंकित पूरा किसी क्या घटाद प्राग भाव और बंध्यापुत्र में ये भेद है घटाद प्रागवाभाव है सप्तियोगिक घटाद प्रागभव का प्रतिवेगी घट घट ये अभाव सप्त घट अभाव का प्रतिगी घट है तो घटप्राग हो गया सप्प्रति का प्रतिगिना चाह वर्षित सप्प्रियोगिक घटप्राग अभाव रूपे वो तो और सप्रतियोगी नहीं है बंध्यापुत्र अभाव रूपे उसका प्रतियोगी बंध्यापुत्र बंध्यापुत्र है ही नहीं सप्रतियोगी कैसे होगा तो बंध्यापुत्र में सप्रत नहीं घट प्राव में सप्रत है ही यही विशेष इतिहास के दूसरे इतिहास में प्रत्येक तो एक अभाव द्वयोर अभाव सर्वस्व अभाव प्राग अभाव प्रध्वंस अभाव इतर इतर अभाव अत्यंत अभाव इतना लक्षण तो न के नीशेष रूप दर्शन सत्य एक का भाव हो दो का भाव, सब का, का भाव। अब और उत्तर के बारे घटक का भाव कहते नष्ट करने से कहते प्रध्वशा अभाव घट से पटका भेद को कहते अनन्याभाव भाव। और वायु में रूप अभाव कहते अत्यंता भाव इस चार ही प्रकार जो भाव को सा भाव, अभाव कहते प्राग हव प्रध्वता अभाव अन्य अभाव अत्यंत अभाव एक के अभाव दो का अभाव सबके अभाव अभाव में लक्षण को के ना चीज विशेषता से तो नभाव में कोई विशेष लक्षण के द्वारा कोई नहीं दिखा सकता है भगवान वाक्य कर एक वाक्य में यहाँ बता बता दिया अभाव में लक्षण के द्वारा विशेष नहीं कह सकते तो कोई नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता तो है एक का भाव हो दो का अभाव हो सब का अभाव हो प्राभाव हो चिंताभाव ध्वंस हो कुछ भी हो लक्षण के द्वारा विशेष नहीं कर सकते इसके अवरुद्ध यह आदि ने बहुत ग्रंथ लिख दिया एक अभाव में वेद आप नहीं बता सकते है एक अभाव दो का अभाव हो पांच का अभाव हो भेद कोई नहीं कह सकता है इसमें सामान्य चीज कहेंगे एक से भाव दो भेद दिखता है यहाँ हाथ में एक का भाव है एक का अभी यहाँ दो का अभाव है दो है यहाँ एक का भाव है और अभी दोनों का भाव है अभी दोनों का अभाव है एक का भाव है इसमें दोनों का अभाव है इसमें एक का अभाव है तो एक का भाव और सब दोनों का अभाव है एक से अभाव सर्वस्थ अभाव तो भेद दिखता है इसमें एक पेंसिल का अभाव एक है दूसरे का भाव, में दोनों का अभाव तो दिखता है भेद तो वो का कोई लक्षण के द्वारा भेद बता नहीं सकते अभाव एक का हो दो का हो चार भाव इसका जो लक्षण अलग, अलग अलग करते है लक्षण सब दुष्ट है इसके ऊपर विचार करने के लिए बहुत ग्रंथ में खंडन आदि बहुत विचार किया गया अत्यंता भाव अन्य भाव प्राग भाव तो अपने अपने परिभाषा देकर कुछ न कुछ लक्षण करते है वो सिद्ध नहीं होगा सब दोष ग्रस्त है इसलिए लक्षण के द्वारा भेद कोई नहीं बता कोई सकते है प्राग भाव से वंसभाव अच्छा आवश्यक है जैसे प्राग भाव सतीय अर्थात बंध्या पुत्र और प्राग भाव इसमें भेद बता दिया प्रागभाव सतीय है बंध्यापुत्र सप्रत नहीं है इसलिए प्रागहाव का कारण संबंध होगा बंध्यापुत्र को नहीं होगा, होगा। किन्तु प्रागहाव जैसे सप्रतियोगे अत्यंताभावी सत्योग है प्राग भाव से हो प्रध्वंसा भावादेरती प्रध्वंसा भाव हो अत्यंताभाव हो अन्य भाव हो तो, तो सप्रतियोगप्रतियोगिशेष तो है तो कारण संबंध आविशेष हो चाह जैसे प्राग का कारण संबंध होता है ध्वंसा का कारण संबंध होगा अत्यंता का कारण समझ हो जाएगा कार्य उत्पत्ति हो जाए बराबर प्राग प्रध्वंसा भाव और विशेषाभाव फलिताग भाव और प्रध्वंसा दोनों सब्तिक कोई विशेष नहीं फलित तो निष्पन्न क्या हुआ असति च विशेष घट से प्रागवे कुललाला घटा घटभाव आपद्य से संबद्ध सर्व्यवहारे योग होती तो न, न, न है है। तो घटस्व प्रभाव प्रध्वसा भावना क्वचि व्यवहार योग्यवस्था दोणुकाद्रव्या क्षेत्र उत्पत्ति व्यवहार असमंजसता असति च विशेष राग हृध्वंस दोनों कोई विशेष नहीं दोनों सप्र तो घटाव कुलाल आदि के द्वारा घट को प्राप्त करता है कुला दंड व्यापार करके उत्पत्ति के पहले घट का प्रागभाव था वो घट बन जाए। तो घटा कुला भी घट प्रागभाव घट बन जाएगा और घटप्रागव संबद्ध भावे न घटप्राग उत्पत्ति के पहले अभाव रूप होने पर भी भावे न कपालाख्य न स्व कारण नामक अपने कारण के साथ संबंध होगा सपाल ही घट का कारण कारण के साथ घट प्रावह का संबंध होगा सर्व व्यवहार हो वो प्राग अभाव रूप होने पर भी फिर ये घट व्यवहार आदि व्यवहार ज्वालाहर होता है न प्रध्वंसा भाव उसी घट का ही प्रध्वंसा भाव वो भी तो सप्रत है और इसका ही घट प्रावघा का जो प्रती घट उसी घट ध्वंस का प्रति वही घट है सप्रत होने पर भी अभावत्व बराबर होने पर भी उसका नाम तो कुलादि के द्वारा घटत्व तो को प्राप्ति होती है ध्वंस घट हो गया तो प्राप्त नहीं करता है और ना कोई व्यवहार का योग्य होता है ना कारणी साथ संबंध होता है यदि प्रध्वंसा नाम न्यवहार योग्य तो प्रध्वंसा भाव अत्यंत अभाव अन्य अभाव कारणी के साथ संबंध हो व्यवहार योग्य कुछ नहीं होता है और केवल प्रागभाव होता है प्रागिव प्रागभाव जीवन की उत्पत्ति के पहले जीवन का प्रागव था जीवन बन गया तीन दियुण को से तिरणु को बन गया तिरणु को बनने के लिए तिरणु का प्रागव होता और तिरणु को बन जाएगा घटो बन जाएगा घटो बन जाएगा दियण का आदि द्रव्याक्षस्य प्राग भाव दुका द्रव्याक्षस्य उत्पत्ति आदि व्यवहार आ रहा तुम जन का आदि द्रव्य की उत्पत्ति कार्य आदि व्यवहार का योग्य हो गया प्रागवी प्रागवी ज्योणु का आदि अन्य व्यवहार का योग्य बन गया अन्य कोई अभाव नहीं होते अन्य कोई अभाव सप्रत को अभावत्व बराबर होने पर भी किसी व्यवहार के योग्य नहीं होते केवल प्रागवाव होता है, है नहीं। तो इसे तथा समंजस्य अभावत्विषा जैसे अत्यंत प्रध्वंसा भाव है अत्यंत अभाव प्रध्वंसा भाव दोनों ही अभाव है दोनों ही अभावत्व ठीक इसी प्रकार प्रागव ध्वंस प्रागव अत्यंत अभाव तो बराबर है से जैसे अत्यंत प्रधान कार्य तो को प्राप्त नहीं करते कारण संबंध नहीं होते घट आदि भी नहीं बनते तो प्रागाह कैसे घट बन जाएगा प्रागाह का कपाल कावल के साथ संबंध कैसे बन जाएगा ये सब अत्यंत असमंजस टीका नहीं कपाल शब्द घट कारणी होता मृद अवयवीता है कपाल घट का कपाल के साथ संबंध जो था घट कारणी होता है मृद अवयव मिट्टी के साथ घट का संबंध होता है सर्व घटासी तो जन्म व्यवहार घट सर्व व्यवहार के घट की उत्पत्ति तो नाशादी व्यवहार तो होता है पहले प्रागव तो तो था अभी उत्पत्ति आदि व्यवहार होता है और ध्वंस में घट बन गया इसे व्यवहार नहीं होता है ध्वंसा भाव वस्तु घटत सत्य उसी घट का अभाव होने पर भी न घटतम आप्वंस तो घटो को प्राप्त नहीं करता है ना भी कारण संपत्ति कारण के साथ संबंध हो गया मिट्टी के साथ घट बन गया अध्वंस अभाव होने पर भी कारण के तो का तो साथ संबंध नहीं होगा और प्रध्वंस अभाव में घटा आदि उत्पत्ति के व्यवहार योग्य नहीं होता है इसमें प्राग अभाव है ना अत्य विशेष अभावस्य प्रागभाव के साथ ध्वंस का कोई विशेष नहीं दोनों सब प्रति दोनों का प्रति घट होने पर भी एक प्राग का कारण के साथ संबंध उत्पत्ति आदि व्यवहार का योग्य तो है अध्वंस में नहीं एक इति शब्द इति ये संबंध है सत्यंजसान दुसरा असमंजस कहते प्रध्वंसा अभाव न क्विद्यवहार युग्य दोर्ण का द्रव्याख्य उत्पत्ति व्यवहार ये भी असमंजस ये असमंजस हुआ अन्या भाव अत्यंताभा पदार्थो अन्व अत्यंताभाव आदि पदार्थ प्रध्वसादी अभावना प्रध्वंस आदि में जो आदि पद आया उसे अन्य भाव और भाव लेना ये भी कहीं व्यवहारिकों को प्राप्त नहीं करते ठीक नहीं क्विदेशन किसी देश में किसी भी काल में प्रध्वंसभाव अत्यंता अन्य भाव व्यवहार को प्राप्त नहीं करते व्यवहारिकता नहीं घट नहीं बनते किन्तु प्राभावी घट बन जाता है किसी काल में किसी देश में ध्वंस अत्यंताभाव घटना नहीं बनेगी और प्रागभाव घट बन जाएगा यह अत्यंत अधिकतम देश का ग्रहण व्यवहार का जन्मादि प्रागभाव घटो उत्पत्ति का व्यवहार हो जाता है प्रागव है अभी घटो बन जाएगा और अत्यंत अभाव में ध्वंस ही घटेगा वो भी घट क्यों नहीं बन जाता प्रागभाव न उत्पत्ति आदि व्यवहार है जो अभाव स्वाद स्वध्वस अभाव सिद्धांतिकता है उत्पत्तियादी व्यवहार के प्राग्व नहीं होगा अभाव स्वाद प्रध्वेस्व उत्पत्ति व्यवहार उत्पत्ति जलाहरण आदि व्यवहार की कारण का संबंध इतना नहीं होता है जैसे प्रागव के नहीं होटभावान अनुमान सिद्ध साधन संकट सिद्धांत पूर्वी कहता है अपने का प्राग भाव घट बन जाता है ये ठीक नहीं है किन्तु तो पूर्वी कहता है प्रागव स्वयं घट नहीं बनता है प्रागामी घटक तो हम आप नहीं कहते प्रागाव से घट भाव प्राग भाव घट भाव को प्राप्त कर लिया घटत को तो प्राप्त तो कर लिया ऐसे हम नहीं मानते प्राघाव घट नहीं मिलता है प्रागाव घट की उत्पत्ति के केवल प्रागाव कुल कपाल से घट बनेगा नहीं प्राघाव घट बना प्राग हामी घट भाव नहीं मानते इसलिए जो आप अनुमान करते हो प्रागव उत्पत्ति आदि व्यवहार योग्य नहीं बात हम नहीं कहते घट रूपे उत्पाद है एक ऐसा काम नहीं कहते जो आप अनुमान करते हो सिद्ध साधन हम तो मानते हैं हम नहीं कहते प्राग घटो रूप से उत्पन्न होता है ऐसा तमाम नहीं कहते वो कपाली बनता है नी न अस्मा भी प्राग भाव भावापत्तिचे थम तईसा नहीं कहते कि प्रागव भाव को प्राप्त करी घटकेगटवनियास नहीं कहते हैं अभाव भावापत्न भीपग में यदि अभाव प्राग भाव घट बना ऐसा आप नहीं मानोगे अभाव भाव बनेगा मैं नहीं मानोगे तो भाव से वावापति तो भाव ही भाव बना अभाव भाव बनता है अभाव भाव बनेगा यदि अभाव प्राग भाव भाव नहीं तो बनता है तो भावत्यव भावापतिव अनिश्चा अनिश्चन यदि दूसरा से सिद्धांति कहता है भाव से व तरी भावापति भाव ही भाव को प्राप्त किया यथा घट से घटापति पट पट तुग प्राप्त करते पटपटवनी या घट घटवनी अच्छे के भाव भावना यदि नो तस्तः पत्तिर दृष्टातम भाव भावपत्तिभान जो जो दृष्टातबन जाए पटपटवन जाए नई होगी भावस्थापत्तिरिष्ठा अभाव भावपत्तिरिष्ठा दाक्षातिकता है ये दिया है दाक्षा अनष्टा कैसे दिखाते एत दपी एत दपी अभावस्य भावापत्तिवदेव प्रमाण विरद अभाव भाव को प्राप्त करता है ये प्रमाण विरद भाव ही भाव को प्राप्त करता है घट ही घट को प्राप्त करता है ये भी प्रमाणविरुद्ध <coughs> आरंभवादोक्त दोषम परिणामवादेती संचारे थी। ये आरंभवाद पक्ष आरंभवाद कण आरंभवाद संक्षिप्ता के कहा गया कणाद कि आरंभवाद कणभक्ष पक्ष संघातवादस्त भदंत सांख्यादाद वेदात आरंभवाद कणभक्ष वैशिशिकर्शन आरंभवाद घटपटाद पहले अविद्यमान था कारण से अतिरिक्त है उसका आरंभ होता है संत से भिन्न पट आरंभ होता है पट की उत्पत्ति होती है ये आरंभवाद पट पहले नहीं था अविद्यमान था संत में पट नहीं था नित्य में घट नहीं था उसका आरंभ हुआ अविद्यमान घट अभी उत्पन्न होता है आरंभवाद कणपद पक्ष बौद्ध लोग कहते अवय विना को कोई वस्तु है ही नहीं संघातवादस्तु भदंत तो पक्षंत बौद्ध पक्ष संघातवाद परमाणु ही घट है परमाणु का संघात वही घट रूप से दिखता को है को कोई वस्तु ही नहीं जो परमाणु का संघात ही है संघात ही घट दूर से व्यवहार होता है अलग घटनाओं का अवयव नहीं मानते संघातवादस्तु भदंत तो पक्ष परमाणु का संघात पुंजीभूत अलग घट कुछ नहीं पक्ष परिणामवाद सांख्यकहते परिणाम मिट्टी का घटो रूप से परिणाम होता है इसे दुग्ध का परिणाम होता है तंत्र का पट रूपे न परिणाम ये परिणामवाद है सांख्यमता वेदांत पक्ष विवर्तवादर्तवाद इस, तो तो इस रज्ज में सर्प दिखता है अतत्व तो अन्यथाभाव यत्विक तो अन्यथा भाव परिणाम उदृत अतात्विक अन्यथा भाव विवरत उदृत अतात्विक अन्यथा भाव रज सर्प कभी नहीं होती असात्व का अन्यथा भाव उसका नाम विवर्त है रज सार्व रूप से दिखती रजत रूप से दिखती भी है इस प्रकार जगत से दिखता है, का है जगत परिणाम लोग कहते सत्वरजतम त्रिगुणात्मिक प्रकृति प्रधान है प्रधान का परिणाम है जगत सत्य मानते कार्य को परिणाम केंद्र वेदांत कहते कार्य सत्य नहीं विवृत है असत्व का अन्यथा भाव परिणाम ये तो हे वास्तव अधिशान ही सत्य है और अतिक अन्य दिखता है जैसे राज दिखती है इसी प्रकार ब्रह्म ही जगत से दिखता है कार्य वस्तु का कारण से अतिरिक्त नहीं है आरंभवाद होगा कार्य का आरंभ ही नहीं होता है वाच आरम्भ ने विकार नाम दिया जितने सदै कार्य विकार नाम मात्र है वाणी का आलम्बन है कारण ही सत्य है कार्य दिखता है ही नहीं ये अधिक में आरंभवाद संघातवादस्तुतवाद वेदात आरंभवादोक दोषम ये हो गया वैशेषिक मत के दोष उसका परिणामवादीचाल ये दोष जो वैशेषिक मत में जो दोष ये दोष सांख्य पक्ष में भी है सांख्य यह परिणाम पक्ष सोअपी अपूर्वधर्मोत्पत्ति विना सांगीकरणा वैश्चिक पक्ष आनाशिष्यते समय दोष बराबर है परिणाम पक्ष है अपूर्वधर्मोत्पत्ति वो अपूर्वधर्म की उत्पत्ति मिट्टी में घट था कहते कि घटत्व तो मिट्टी की प्रती तो नहीं होती अपूर्वधर्म घटस्वरूप धर्म कमुग्रीवादी आकार उपाध्य नहीं था उसकी उत्पत्ति मानते परिणाम हुआ मिट्टी के सौकार परिणाम सुवर्ण में रूषे का कट्टक कुंडलादि ऋषे परिणाम होता है जो आकार है आकार पहले नहीं था और पूर्व धर्म उत्पत्ति मानने से उत्पत्ति और विनाश मानने से वैशिष्ट के पक्ष से कोई विरोध नहीं हुआ तो वो कार्य था किंतु उसमें जो धर्म है अलग आकार प्रकार और उत्पत्ति तो धर्म की जो उत्पत्ति मानना जैसे वैशिष्ट के लोग कहते हैं पट्ट की उत्पत्ति हुई घट्ट की उत्पत्ति हुई पहले नहीं था ये कहते घट्ट था किन्तु उसमें एक आकार उसमें धर्म ऐसे बना कम्बुलवाजी आकार ऐसे प्रकार बना तो जो धर्म मानते हैं वो धर्म पहले नहीं था और धर्म का आरम्भ हुआ तो वैशिष्ट के पक्ष में इनके पक्ष में कोई भेद नहीं परिणाम करते हुए भी अपूर्व धर्म मानते हैं ठीक है ना धर्म का तो परिणाम और सांख्य जो परिणाम कहते वो परिणाम पहले नहीं था कार्य करते पहले था कि परिणाम होता है तो परिणाम पहले था क्या परिणाम पहले नहीं था तो अविद्यमान परिणाम का भी उत्पत्ति हुई अपूर्व धर्म हो गया परिणाम असत हो अपूर्व परिणाम से उत्पत्ति अपूर्व परिणाम है पर फल नहीं था उसकी उत्पत्ति असत असत परिणाम हो गया फिर बाद में उसका नाथ मानते सतत्य पूर्व परिणाम से नासाद असत असतव असत असत्य सत्य सदैव इति व्यवस्था अपराधी दुर्घटा जैसे वैशिष्ट के मत में इस्लाम के पक्ष में भी असत असत ही है सतसत ही है ये व्यवस्था इनके भी नहीं होने ही ननु न कारणात्मना प्रागअपी सदेव संख्या पक्ष कहते कार्यम घटादी कारणात्मद उत्पत्ति के पहले घटा सादे सद अव्यक्तम अव्यक्ते कारक व्यापारादि व्यज्यते वो अव्यक्त था दंड चक्र कुलाल कारक व्यापार होने से अभिव्यक्त होता है घटा उत्पत्ति वो पहले था इसे तो अंधकार में घटता था प्रकाश से अभिव्यक्त होता है इसी प्रकार मृत्यु में घट था पाषाण में गणेश आदि मूर्ति पहले थी और कार्य के व्यापार से उसकी अभिव्यक्ति उस होती न्यक्ति व्यक्ति जन्मनाथ व्यवहारा मतांतराध विशेष स्थिति क्या यहाँ व्यक्ति की उत्पत्ति होती व्यक्ति अव्यक्तोर व्यक्ति पहले अभिव्यक्ति थी और व्यक्ति अभ्यक्तोर जन्मनाथ व्यवहाराथ थे अभिव्यक्ति थी उसका नाश हो गया व्यक्ति अभ्यक्ति और अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति पहले तो अनभिव्यक्ति थी आगे व्यक्ति होगी अब फिर नष्ट हो गया तो अभिव्यक्ति होगी अभिव्यक्ति की उत्पत्ति होगी कभी व्यक्ति की उत्पत्ति होती कभी अभिव्यक्ति इसमें ही जन्मनाश व्यवहार हुआ इसलिए मतांतराध विशेष वैश्विक मत से हमारे सांख्य मत का विशेष युद्ध हो जाएगा ऐसे संक्रमण से सिद्धांत करते तत्व रहा अभिव्यक्ति तिरभावानंगीकरण नहीं अभिव्यक्तिभाव अविद्यमत्व निरूपण पूर्व प्रमाण सांखे कहते घाटा पहले था उसकी अभिव्यक्ति होती संत में पटक पहले था उसकी अभिव्यक्ति होती वेदांति पुछते नायी कवि पूछते हैं वो अभिव्यक्ति पहले थी या नहीं यदि तो घाटक पहले था उसको दंड चक्र व्यापार घटा यदि पहले था तो दंड चक्कर व्यापार करना क्या जरूरत है तो सांख्य लोग कहते अभिव्यक्ति के लिए फिर तो नायक अभिशेष रूप से तो अभिव्यक्ति पहले थी या नहीं यदि अभिव्यक्ति पहले थी कहेंगे तो फिर उसके लिए व्यापार करना जरूरत नहीं अभिव्यक्ति पहले नहीं अभिव्यक्ति नहीं थी अभिव्यक्ति का अभाव था उसकी उत्पत्ति हुई तो हम कहते घटा पहले नहीं था घटे की उत्पत्ति हुई आप वहाँ और एक आगे जाकर कहते घटक की अभिव्यक्ति पहले नहीं थी उसकी उत्पत्ति हुई तो हमारे मत आपके मत बराबर हुआ बे गांधी वैश्य के मदद से आपके का वासी में कोई फायदा नहीं हुआ यदि पहले अभिव्यक्ति थी दंड चक्र व्यापार व्यर्थ है यदि पहले अभिव्यक्ति नहीं थी अभिव्यक्ति नहीं थी उसके उत्पत्ति भी वैश्य लोग कहते घटापट पहले नहीं था उसकी उत्पत्ति हुई कारक व्यापार से आप कहते कहते घटापट तो की अभिव्यक्ति नहीं थी तो घटापटे की अभिव्यक्ति नहीं थी वो अभिव्यक्ति उत्पत्ति हुई कारक के व्यापार से वो घाटे की उत्पत्ति कहेंगे आप अभिव्यक्ति की उत्पत्ति कहेंगे दोनों बराबर हो अभिव्यक्ति अभिव्यक्तिरोने की व्यक्ति अभिव्यक्ति तिरभाव मानेगी तो विद्यमान तो विद्यमान तो अभिव्यक्ति पहले विद्यमान से, से पूरा बदशेषिका कारक व्यापार अभिव्यक्त है सत्तम असतम व कारक व्यापार के पहले अनिव्यक्तिवद अन्यक्ति घटके अभिव्यक्ति नहीं हुई थी कार्य के व्यापार गंदे चक्र कुछ व्यापार के पहले घट की अभिव्यक्ति नहीं हुई और अभिव्यक्ति सप्तम असतमा तो घट की अभिव्यक्ति पहले थी या नहीं सप्तम असत्यमा सत्य यदि घट की अभिव्यक्ति पहले मिट्टी में थी मिट्टी में घट था तो उसके ऊपर पूछा गया तो कार्य के व्यापार क्या जोड़े थे तो सांख्य लोग तो उसकी अभिव्यक्ति के लिए फिर पूछाते अभिव्यक्ति पहले थी या नहीं यदि अभिव्यक्ति पहले थी कार्य के व्यापार वे तब तो विषय प्रमाण विरुद्ध अभी कार्य व्यापार होता है प्रमाण विरुद्ध हो और यदि द्वितीय कहेंगे पहले अभिव्यक्ति नहीं थी तो अभिव्यक्ति यदि पहले नहीं थी उसके अभिव्यक्ति के लिए कार्य व्यापार कर करना तो वैश्विक कोई भेद नहीं था पक्षांतर्वत अत्यंत असत सनिवृत अयो गयी अत्यंत असत्य अभिव्यक्ति थी फिर उससे असत्य अभिव्यक्ति की सत अभिव्यक्ति होगी सनिर्वृत्यत्व अयोग्य अत्यंत असत निर्वृत आयोग अत्यंत असत है फिर कार्य संपन्न होगा असत अभिव्यक्ति की उत्पत्ति होगी ये नहीं वैसे हो सकता सैव दोष वैश्विक पक्ष में जो दोष था वही दोष होगा कारक व्यापार व्यक्तिवद्य सत्य अच्छा कारक व्यापार के पश्चात ऐसे व्यक्ति है अभिव्यक्ति है ऐसा अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति भी जब रहे कारक व्यापार के बाद भी यदि अनभिव्यक्ति रहे तो पहले अनभिव्यक्ति आगे भी अनिव्यक्ति रहा कारक व्यापार व्यस्त होगा आगे यदि व्यक्ति हो जाती है तो व्यक्ति उत्पत्ति तो ये दोष रहेगा सब दोष असत्य भी यदि आगे अभ्यक्ति नहीं रहे तो फिर पहले अभ्यक्ति थी कारक व्यापार है पहले घाटक अभ्यक्ति अनभिव्यक्ति थी चार के व्यापार होने पर से अन, अनिव्यक्ति का नाश हो गया तो पहले आ गया व्यक्ति होगी असत असत्य सत्य नहीं बनेगा सत हो असत अंगीकारात असत्य थी सतो असत अंगीकारात जो पहले था आ गया सत हो गया पहले अभिव्यक्ति थी अभ, अनिव्यक्ति थी चार के व्यापार के बाद अनव्यक्ति का अभाव हो गया तो विद्यमान अनिव्यक्ति का अभाव हो गया मान में व्यवहार न क्वा भी विश्वास तो फिर प्रमाणम प्रमेय व्यवहार में विश्वास नहीं होगा अभी कोई है देखते देखते अभिव्यक्ति थी अनिव्यक्ति होगी अनिव्यक्ति अभिव्यक्ति होगी तो असत सत हो जाता है सत असत हो जाता है ये हो जाता है कहीं भी व्यवहार नहीं होगा सत सदेव हो, असत असदेव ये तो निश्चय नहीं होगा सांख्य पक्ष प्रतीक्षे न्याय न पक्षांतरम अति प्रतीक्षिप्त जैसे सांख्य पक्षे का निराकरण हुआ अन्य पक्षा भी इससे निराकरण हो जाएगा कारण सेव संस्थान उत्पत्ति आदि तो तो तो प्रसिद्ध नीति का ही संस्थान ना आदि है अलग कुछ नहीं ये भी निराकरण हो गया कारण सेव कार्य रूपापत्ति उत्पत्ति कारण ही कार्य रूप को प्राप्त कर जाते तो उसकी उत्पत्ति कहते सबसे वह तब्रुपत् आ घट ही घट रूप को छोड़ दिया स्वरूपापति मिट्टी रूप स्वरूप को प्राप्त कर लिया घटो तो नाश तो कहा गया ये नाम पूर्व रूप स्थित नष्ट ये भी ठीक नहीं है क्योंकि जब तक पूर्व रूप है उत्तर रूप कैसे प्राप्त होगा और पूर्व रूप नष्ट हो गया पूर्व रूप नष्ट होकर यदि उत्तर रूप बनता है तो पूर्व रूप हो उत्तर रूप को प्राप्त कैसे क्या यदि पूर्व रूप नष्ट होकर के उत्तर रूप बना तो पूर्व रूप तो नष्ट हो गया उत्तर रूप बनने के पहले पूर्व रूप उत्तर रूप प्राप्त करेगा संतु यदि नष्ट हो जाता है पट बनने के पहले तो तंतु पटो के से किया तंतु तो रहा ही नहीं और तंतु जो रहता है पट्ट बनने के बाद फिर फिर वो तंतु जो पहले तंत्र था आगे भी ही आज अभी क्या हो स्थित तंतु रहते रहते ही पट नहीं हुआ नष्ट होकर के परस्य पर रूप अनुपात नहीं होगा न तो प्राप्त रूपम स्थिते नष्ट न्यक्तु सक्य अच्छा जो प्राप्त रूप पट रूप प्राप्त किया पट रूप प्राप्त करने पर जो तंतु रूप स्थित था उससे कैसे नष्ट हो जाएगा वो कैसे नाश हो जाएगा स्थित नष्ट ना त्यकुम सक्यं जो रूप प्राप्त होता है स्थितेन रूपे त्याग नहीं कर सकते नष्ट रूप से त्याग नहीं अर्थात जो रूप तो तो रुप से ऐसा रहेगा तो रूप से कारण रूप कार्य रूप को प्राप्त कर लेगा कारण रूप छोड़ देगा ये नहीं बनेगा आरंभवादे परिणामवादेश उत्पत्ति व्यवहार अनुपस्तु परि से सहायक आरंभवाद में प्रणाध में परिणामवादी में सांख्य में उत्पत्ति व्यवहार नहीं बन पायेगा परिष्य से जो प्राप्त होते पारिश्याद वाक्य में सदकमे वस्तु अविदेया उत्पत्ति विनाशादि धर्मेर नटवत अनेकथा विकल्प्यतेद भागवत मत मुक्त नाशक विद्यते भाव इत श्लोक ये भगवान ने कहा है नासक विद्यते भाव इतलोक में एक वताया पारिश्याद आरम्भवाद परिणाम हो नहीं सकता है एक ही वस्तु सद्रुप सदय सभी अग्रे आसिद एक द्वितीय एक अतिथ्य ब्रह्म वह ही व विद्य वास्तवनी अज्ञान से ही उत्पत्ति विनाशादिधर्मी धर्मी धर्मी अनेकथा विकल्पित तो होता है अनेक धर्म से उत्पत्ति नाशादिक बाकी जितने सब कार्य प्रपंच जन्म जरा व्याधि पशु काल पर्वत जड़ चेतन जितने स्व्यवहारे धर्मे अनेकथा विकल्प्य नवत जिससे न टे एक ही व्यक्ति कभी कैसे रूप बना देता है कभी कैसे रूप बना दिया इसी प्रकार अनेकता है कि वह तो नट वास्तव अनेक रूप बना कर दिखता है अलग प्रकार यहां वस्तुतः ब्रह्म अलग नहीं दिखता है अलग होता ही नहीं अभिद्या से केवल अन्य विकल्प है विकल्प है वस्तुशून्य शब्द ज्ञान विकल्प है वास्तव नहीं ये भगवान का मत है भगवत इधम से भागवतम मतम उत्तम ये पहले कहा है ना सत से श्लोक ने अभी एक अनेकविधक अनुपत्ति आसंख्या एक अनेकविध कैसे विकल्प हो जाएगा वो दिष्टान एकाग अविद्या अविद्या होता है वास्तव है अत्य भगवन मताभा अस्याति मतस्य भगवत मता यह मतवी भगवत मतावाद ये मत भी भगवान मतान भगवान के मता अभिशिष्टाज्यता इसका भी त्याग करना है ठत्चारा तरी प्रत्यय का अभ्यचारे व्यभिचार नहीं होता है हमेशा ही घटपटादी वस्तु में सत प्रत्यय का व्यभिचार नहीं होता है और व्यभिचारा घटपटादी काभिचार होता है इसे ही, ही पार्थिक बाकी जिनका व्यभिचार होता है असत इसी के बाद टीका मध्य अत्या मतस्त भगवान मत अनुजित्व अभाव अविशिष्टा तर्जय का इस आशंका इतिदम ने ऊपर कहा इति इस उत्तम भागवतमत ना त्याज्य ब्रह्म वस्तु अज्ञान से अनेक प्रकार विकल्प होता है ये भागवतमत उतमे भगवन्मत विशद स्पष्टीकरण करते हैं छत्चारा व्यभिचाराचा एक प्रत्येक पार्थि बाकी सब जितने नाना धर्म नाना आकार दिखते है उनका विचार होने से वो असत नहीं सद एकमेव वस्तु सी एक ही सत वस्तु है और बाकी सब कल्पित है इसम विचार विकार कार्य को विषय करने वाले ज्ञान रजतादिधिवत दी अर्थव्यविचाराद रजतादि ज्ञान होते अर्थ नहीं अर्थव्यविचाराद अविद्य तदेव सत वस्तु अनेकदा विकल्पित एक ही सद वस्तु अभी आने के प्रकार होता है जो ही कभी है, कभी नहीं कहा है, कहा नहीं, वो तो वस्तु मिथ्या है। हैचाराचा एवद्ञा तत्व जिज्ञासना अन्वय व्यचरिकाध्यान यदा चतुशी भागवतने कहा आत्म सत्तजिज्ञास जिज्ञासनाविज्ञा का के व्यति अन् व्यति है सर्वत्र, सर्वत्र, सर्वत्र नही सर्वदा नहीं नही कव्य भाव हो जाता है कव्य विचारी मत श्लोक दर्शित ना तबित श्लोक में लिखाया आत्म नैत अभिक्रिय भगवती तरी सर्वकर्म परिच्याग उपपत्त्य है सहजस्यापि कर्मण त्याग सिद्ध थे यदि आत्मा अभिक्रिय है ये भगवान का इष्ट है तब सर्वकर्म परिच्याग हो होता है क्योंकि आत्मा है। का अविक्रय क्रिया उसमें ही नहीं सहजस्यापि कर्मण जो साधाविक नित्य कर्म है उसका भी त्याग हो जाएगा इसे शंका करता है पूर्वपति वास्तव में कथन तरी आत्मनो अभिक्रिय अशिष्य कर्म त्याग नोपद्य यदि आत्मा अभिक्रिय है तो संपूर्ण कर्म का त्याग क्यों नहीं होगा किम कार्य बा कर्म विधाते धर्म द्विधाशेषकर्म त्यागो अद्व्य कार्यकारणा गुणाता बा कर्म इंद्रिय कार्य शरीर कर गुण है कारण कार्य को प्राप्त करते हैं गुना है ये गुण अकल्पित है कल्पित गुण ही सर्वइंद्रूप से परिणत होते है उनका कार्य गुणों का कार्य ही सर्व इंद्र है तो गुण अकल्पित होकर के उनका कर्म है अथवा कल्पित है अकल्पिता नाम गुणा नाम कल्पिता नाम गुणा नाम, नाम कर्म ये कर्म धर्मत्वनिष्ठम तनिष्ठम का ही धर्म है कर्म तो कल्पित अकल्पित द्विधा भी निश्चय कर्म अभिदुषो कर्म त्याग अज्ञानी करेगा अथवा तो अज्ञानी करेगा नद्य आद्यपक्ष अभीदुष अवग्रह कहता है आद्य तो अज्ञानी त्याग करेगा यहाँ तो यदि यदि वस्तुभूता गुणा यदि तो तो वह अभी कलता तर तदात्मन अभीद्याध्यात अविद्वा न ही कस्तारण अशेषतः त्यक्त शक्नो यदि वस्तुभूता गुण गुण को यदि वास्तव माने यदि वह अविद्याण को वास्तव में अथवा अविद्या मान गुण का कार्य ही सदेन्द्रादि और गुण का धर्म है कर्म कर्म यदि गुणों का धर्म है तो आत्मा में हे नहीं तदा तो आत्में अविद्याध्यातम है स्वात्मा में अविद्याध्या यदि कल अविद्याम कर्म हे आत्मा में आरोपित आरोपित होने पर ज्ञानी तो जानता है अज्ञान नहीं जानता है अविद्या क्षण तस्तः अज्ञानी कभी भी, भी का, तो कर्म त्यागर नहीं रह सकता है अश्वे त्यक्त शक्न पहले कहा अविद्याध्यामे गुणशब्दित कार्योप द्वारा कर्म अविद्याधारोपित गुण शब्द से कहा गया कार्यकार आरोपित है वही कर्म है तो वो अज्ञानी त्याग नहीं कर सकता और ज्ञानी के लिए द्वितीय प्रत्यय विद्वांस तु पुनर्विद्या अविद्याम निवृत्तायाम विद्या से अविद्या के निवृति होने पर शक्नो वास्य अशेषतः कर्म करी सकते संपूर्ण कर्म त्याग कर सकता है क्योंकि अविद्यापित से शेषानुपपते अनुपत है आरोपित है उसका श्रेष्ठ नहीं देगा पूरा ज्ञान न होते ही सब नष्ट हो जाएगा ठीक है न आरोप तो श्रेष्ठ अवसाद न अशेष कर्म त्याग सिद्धि आरोप के कारण आरोप का कुछ बच जाएगा ज्ञानी भी संपूर्ण कर्म त्याग नहीं कर सकता है आरोपित तो जो बच्चे अनुपत्ति में दृष्टान्त नही अनुपत्ति स्पष्ट कर दृष्टान्त देकर के नहीं तमीर का दृष्टि अध्यारोपित से चंद्र आदि तिमिर आपको में शेष अवधि चक्षुरो हुआ तिमिर रोग तैमरिक व्यक्ति के द्वारा दृष्टि से आरोपित हुआ दो चंद्र तिमिर रोग नष्ट होने पर तो से बचेगा ऐसा नहीं पुराना नष्ट हो गया रोग नष्ट हो गया तो एक ही चंद्र दिखे द्वितिया नहीं दिखे विदेश कर्म त्याग पांचमिक वचो अन्कूल पंचम कहा का विद्वान संपूर्ण कर्म त्या कर सती इदम वचनम उपपन्नम पहले जुका आ गया सर्वकर्माण मनसा धन्यस्त सुखम जुका गया है उपपन्न अविद सर्व सर्वकर्म त्याग आयोगे सर्व सर्वकर्म त्याग नहीं कर सकता है प्रकृत अध्याय वाक्यम अनुगुण इस अयन तो वाक्य अनुकूल स्वे स्वे स्वे कर्मणअ संसिद्धि लभते न स्वर्मण तम अभ्यर्थ्य सिद्धि विंदती मानव एक अपने अपने कर्म में से करके ही सिद्धि को प्राप्त करेगा अपने कर्म करके ही परमात्मा का अभ्यर्थन करके ये ज्ञान योग्यता प्राप्त करेगा वाक्यांतरम भी तथा अर्थ है युक्ता इस अध्ययन स्थित वाक्या युक्त है अर्थात अज्ञानी संपूर्ण कर्म त्याग नहीं कर सकता है अपने नित्यान कर्म निश्या करके परंपरा से ज्ञान निष्ठा योग्यता को प्राप्त करे फिर ज्ञान प्राप्त करे मुख्य प्राप्त करेगा ओ मिश्र भगवत धन इंद्र बृहस्पति धन विष्णु